आख्या विमलं आख्यानम विमल विशुद्ध परतत्वरूपं गम्यम वेद परमरामक सतत नमा मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने जिस ऊंचाई पर ले जाकर आप सबको छोड़ दिया उसके बाद उसी पिच को मेंटेन करना वास्तव में बहुत ही कठिन है वैसे मैं यही सोच रहा था जब हमारे सेक्रेटरी महाराज ने मुझको उनमें बात कही किस बार का टॉपिक होगा मोक्ष बहुत शांत भाव से किस तरह से आप लोग आगे बढ़ाते लेकर चले जा रहे हैं पहला इनका बक्स सम्मेलन में टॉपिक था सत्संग गारस जीवन व सत्संग उसके बाद आया विचार गारस जीवन यापन करते वक्त विचारों की कितनी महिमा है कितनी गुरुत्व है फिर इनका टॉपिक रहा साधन गारस जीवन में साधन कैसे वैराग्य के ऊपर एक बार इन्होंने टॉपिक रखी पिछले बार अनासक्ति के ऊपर रखा तभी कहा जा रहा था बंबई के महंत महाराज बोल रहे थे अनासक्ति हो गई वट नेक्स्ट स्पीकर होकर आए थे इनके मन में ये टॉपिक शायद रही होगी मोक्ष इस बार रख दिया टॉपिक कैसे आस्ते आस्ते इवोल्यूट कर रहे हैं आप लोगों को कैसे आस्ते आस्ते आप लोगों के चेतना के स्तर को बढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को भी पता नहीं है तो इसके बाद नहीं आएंगे क्या इसके बाद तो हो जाएगा रीबर्थ जो भी हो शास्त्रों में चार पुरुषार्थ के बारे में बहुत बोलवाला है कही गई है मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने भी स्पर्श किया धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्ष को परम और चरम पुरुषार्थ का दर्जा दिया गया और पहले के तीन पुरुषार्थ प्राप्तव्य हैं अर्थात उनको यथा साध्य प्राप्त करना पड़ता है प्राप्तव्य अर्थात प्राप्त करने से हो भी जाता है उसके लिए उतना मूल्य भले ही न चुकाना पड़े मगर मोक्ष हम चाहते सभी को ही हैं अगर हम पूछें कि वेल हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस बुक्स दोनों हाथ उठा देंगे सब कोई सब दोनों मगर उसके विनिमय में मूल्य जो चुकाना पड़ेगा पूछा जाए मूल्य चुकाने में कितने लोग तैयार हैं हाथ एकदम नीचे चला जाएगा मोक्ष तो पाना चाहते हैं सब लोग मगर मूल्य चुकाना नहीं चाहते विष्णु पुराण में एक बहुत मीठा कहानी है बहुत सुंदर कहानी नारद जी का जो काम है भ्रमण करते करते करते करते वैकुंठ में चला गए चले गए जाकर कहता हैं कि प्रभु आप निर्दय क्यों हो जाते हो क्यों क्या क्या मैंने निर्दय क्या देखा तुमने संसार में देखा सब लोग मोक्ष के लिए तरस रहे हैं आपको बुला रहे हैं नहीं नारद कोई न ना तो मुझको चाहता है मुझसे चाहते हैं सब लोग मुझको कोई नहीं चाहता है और मोक्ष वो तो सुदूर पर अरे प्रभु मैं खुद सुन के आया हूं सब लोग मोक्ष के लिए लालयित है तरस रहे हैं तड़प रहे हैं अच्छा नारद जाओ तुम जिनको जिनको ले आओगे ना सबको मोक्ष मिल जाएगी देखिए प्रभु हाँ भाई लक्ष्मी जी रहे का कहते देरी कहे कि फिर जाओ तो जाके लेके किनको किन को मोक्ष चाहिए दहराधाम में आना नारद जी का कुछ सीनियर सिटीजन्स माता उनके पास गए जो लोग भगवान बस ले लो भगवान बस बहुत कुछ देख लिया अब ले लो प्रभु ले लो अपने पास मोक्ष दो उनके पास जाके नारद जी कहता चलो मैं चलाया मोक्ष अच्छा तुम आ गए मोक्ष के लिए जरा इंतजार करो नाती मेरा बहुत छोटा है इसको कोई देखने वाला नहीं है ये जरा बड़ा हो जाए उसके बाद हम चलते हैं अरे कोई नहीं मिला नारद जी को मोक्ष के लिए भगवान के पास जाने के लिए बोले तुम आए हो तो तुम भगवान को जाके बोल देना कि ये रोग ठीक हो जाए ये केस चल रहा है इत्यादि इत्यादि जागते-एक बार मामलों में वो लोग भगवान से मांगने लगे अब नारद जी कहने लगे ये क्या थी? ये तो गर्भ फिर मैं खाली हाथ कैसे जाऊं वो ऊपर जा रहे थे अपने ढे की वाहन के ऊपर से चलते चलते देखा नीचे एक स्वीपर कॉलोनी है कहीं वहां एक तीर मार मार के एक सूकर का शिकार कर रहे है और वो सुअर चिल्ला रहा चीख रहा है इधर से उधर भाग रहा है उधर से इधर भाग रहा है नारद जी ने मोह विस्तार किया जो लोग तीर चला रहे थे खेल रहे थे खेत का खेल खेल रहे थे सुअर के साथ उसको लेकर चले गए सुअर को बोलने लगे चल मैं तेरे को मोक्ष दिलाऊंगा चलो चलो, चलो के हाथ से बचा दो चल तो नारद जी कहते सोचते है चलो कम से कम एक प्राणी तो मिला सुअर तो मिला नारद जा रहे पीछे पीछे सुअर भी गोत गोत घोत गोत करते करते करते आ रहा है अचानक आवाज बंद हो गई नारद जी देख रहे क्या हो गया पीछे देख रहे बहुत दूर वो सुअर उसको मैला मिल गया खाने के लिए अब वो नारद जी कह रहे, रहे क्या हो गया तुम चलो तुम मोक्ष के लिए तुम आए हो ये तो मोक्ष मिल गया प्रभु तुम जाओ तो मिश्र पुराण में ये जो कहानी कथा है वास्तव में मोक्ष के बारे में चर्चा करते हैं बात करते हैं बकर मोह मोह को जिस मुहूर्त तो जिस दिन हम काटने में सक्षम हो जाएंगे उसी दिन मोक्ष तो प्राप्त प्राप्तव्य मोक्ष हम लोग के पास है ही वास्तव में बंधन में नहीं है उष्ट्र बंधन न्याय एक न्याय है बहुत सुंदर न्याय है एक जगह एक वणिक जाता है रात में एक सराय खाने में पूरा मैदान खूटियों से ऊंट से ऊंट भरा पड़ा है भरा पड़ा है भरा पड़ा है तो आखिर में एक गरीब वणिक जाता है जाके सराय वाले को बोलता है कि भाई मेरे ऊँट को जरा बांध दो अरे जगह नहीं तुम जाओ आया दूसरे जाओ। इतने रात में कहा जाऊं मैं एक ही उठ है देख लो तो आया कि कितने दिन तुम उठ के कारोबार करते तो नहीं पता है बैठा है उठ को और बगल के खूंटी में खट खट खट खट खट खट करके मार दिया और उसके गले में हाथ फेर दिया जाओ उठ बैठ गया कल अंदर जाना अगले दिन जरा देर से उठा जब तक आया तब तक जितने वणिक लोग थे सब ऊंट अपने अपने उठ का चला गए थे एक मात्र उसी का ऊँट बधा पड़ा है वो उठ के पीठ में अपना बोझा डालकर उठाने का प्रयास कर रहा है उठ तो बधा नहीं था ऊंट उठने रह रहा है बहुत खोचा मार रहा है ऊट उट उठने का नाम नहीं तब तो उसने कहा उसके मालिक और क्या तुमने जादूटोना कर दिया तो ऊँट उठ ही नहीं रहा है अरे उठेगा कहां से उसको खोलो तो अरे खुला के बधा कह तुम सोच रहे को बधा नहीं ऊंट तो सोच रहे के बधा फिर उसके गले में हाथ फेरता है फिर बगल के खुटी में खट खट खट करके आवाज करता तब उठ खड़ा हो जाता है क्यों अब तक का उसका अभ्यास हो रखा है संस्कार के रूप में उसके खून खून में ये प्रवेश हो चुका है गले में हाथ फेरना और खट का आवाज होना अर्थात में बध गया जब तक दोबारा वह खटखट की आवाज न सुन ले जब तक दोबारा उसके गले में हाथ न फेरा जाए उठ तब यूं करके देख नहीं पा रहा कि मेरा गर्दन बधा है कि नहीं बधा है अनुभव एक्सपीरियंस से उठ सोच रहा है कि जब तक दोबारा खटखट की आवाज न मुझको सुनाई जाए गले में बंधन न खोली जाए मैं बधाई पड़ा हूँ तो शास्त्र कह रही है की मनुष्य लोग भी कुछ इसी तरह काल्पनिक बंधन में कौन हमको बांध सकता है बाद में वाले समस्त वस्तु जड़ है हम और अब चेतन है तो जड़ में इतनी शक्ति आ गई कि चेतन को तो बार बार इस मार्ग को दिखाने के लिए खोए हुए मार्ग को दिखाने के लिए धाराधाम में प्रभु का अवतरण होता है कभी बुद्ध के रूप में तो कभी राम के रूप में कभी कृष्ण के रूप में कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में कभी गुरु नानक देव जी के रूप में कभी प्रभु के रूप में ठाकुर के रूप में कभी मोहम्मद के रूप में कभी ईसा मसीह के रूप में बार बार आते हैं और जब कभी भी आते हैं अवतार लीला त्याग करके चले जाते हैं तीन चीज छोड़ के जाते हैं संत पंथ और ग्रंथ संत अर्थात कुछ अपने अनुयायियों को अपने हाथ से बनाकर रखकर चले जाते हैं जिनको आदर्श स्वरूप आने वाले पीढ़ी इनसे इनके जीवन जीवनचर्या से सीख ले क्या सीख ले कैसे इस काल्पनिक कैसे अपने मन से बनाए हुए बंधन को छेदन करना संभव है और पंथ एक मार्ग को और सहज सरल करके मार्ग को दिखा जाते हैं राम के युग में जो मार्ग दिखा गए कृष्ण के युग में और सरल हुआ बुद्ध के युग में और सरल हुआ गुरू नानक देव जी और सरल कर, करके गए कीर्तन के माध्यम से चैतन्य देव नित्य कीर्तन के माध्यम से ठाकुर और भी सरलता के साथ पहले कहते थे नौ कैंड द डोर उड ओपन टू यू उसके पहले रहा होगा किक एंड द डोर उट ओपन टू यू मगर आज हो गया टच एंड द डोर उट ओपन टू यू मगर हम सब चाहते हैं मुक्ति मोक्ष का एक बहुत पारिभाषिक सरल मीठा अनुवाद है मुक्ति मेरे दोनों के दोनों पूर्ववर्ती वक्ताओं ने स्पर्श किया मुक्ति हम सभी मुक्ति चाहते हैं मगर किससे मुक्ति संसार के झंझट से मुक्ति उस दिन मेरे मोबाइल में कभी कभी कंपनी से आता रहता है मैसेज कंपनी से मैसेज आ गई कि नरक में कुछ भारतीय महिलाएं चली गई वहां भी हंसी हा, मजाक तो शैतान बोलने लगा रहे ये लोग कौन लोग आ गए कि यहाँ पर भी इतना आनंद से है तब जाकर सुन रहे की ये तो इतना माहौल एकदम हम लोगों के ससुराल कैसे माहौल है बहुत खुश है यहाँ पर तो सास ससुर सास कह रहे मेरे बहू के हाथ से छुटकारा मिल जाए झंझट बहु चाह रहे कि सांस के हाथ से छुटकारा मिल जाए झंझट संसार के हाथ से झमेला के हाथ से दुख के हाथ से भय के हाथ से डर के हाथ से मगर हम वास्तविक मुक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते मनुसंगिता में मनो आज से हजारों वर्ष पहले आलोक बात कर रहे हैं कि गारहस्थ धर्म के दस ईश तुल्य स्तंभ है दस तुल्य स्तंभ ईश अर्थात जो शासन करता है ईश धातु टू रूल टू गवर्न और जो इन दस के द, दसों इन सबको द्वादश बारह इन बारह स्तंभों के साथ जो भली भांति परिचित है अपने जीवन जीवन शैली को इन बारह के बारह स्तंभों के ऊपर आधारित जो है उसको सोचने की जरूरत नहीं है वो तो मोक्ष को प्राप्त होकर ही रखा है कह रहे हैं कि विद्या मानस्य चेनास्त भीति कुतस्चनह घोर अनर्थो ही संसार द्वादश ईश विस्मरण ये ऐसे द्वादश ईश है ऐसे खम्भे हैं जिसके विस्मरण होने से दारस्त जीवन चखना चूर हो जाता दुखम दुखम सर्वम दुखम पानिनी अपने व्याकरण में लिखते हैं बहुत सुंदरता के साथ गारस्त शब्द को गृह पूर्वक हूर्वक स्थ धातु गृह अर्थात गृहोती पकड़ना इस माइक को पकड़ लिया गृह धातु हूर्वक हर्था हद्याथ दद्यात आनंद स्वरूप के ईश्वरीय आनंद को अपने स्वरूप के आनंद को जानकर समझ कर मानकर नहीं हम लोग मान लेते हैं ये हिंदी में दो शब्द पर यही वचे नहीं है मान लेना और जान लेना मान कब हम लेते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू एवॉइड एनी आर्ग्यूमेंट चलिए यार मान लिया अब तो खुश हो गया तू मान लिया मगर जाना नहीं मैं जो कर रहा था वही करता रहूंगा मगर वेदांत सिखाती है कि मानने से हमारे जीवन के एक भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता जानना पड़ेगा मां कह रही है जान जानवे तुम्हारे एक माच टेक इट फॉर ग्रांटेड नो इट फुल्ली डेट यू है यू हैव अदर तो जानना पड़ेगा क्या जानना पड़ेगा विद्य मानस्य एवं न अस्ति भीति कुत घोर अनर्थो ही संसार द्वादश ईश विस्मरणे ये बारह आधार मनुसंहिता में हम पाते हैं और भारतीय परंपरा के अनुसार कोई भी अवतार संत पंत और ग्रंथ जो ग्रंथ लिख के बोल के चले जाते हैं ग्रंथ में इन बारह के बारह आधारों का विस्तार हम पाते हैं वह शास्त्र हो ही नहीं सकता जिस शास्त्र में इन बारह बिंदुओं पर विस्तारित चर्चा नहीं हुई हो वह एक साहित्य हो सकता है वह एक उपन्यास हो सकता है वह एक कविता हो सकती है मगर शास्त्र कभी नहीं तो क्या बारह बिंदु है कहना कि सबसे पहले आत्मा आत्मा या ब्रह्म के बारे में जो हमारा स्वरूप है ब्रह्म के बारे में चर्चा आत्मा के बारे में चर्चा होकर ही रहेगी ईश्वर तत्व दूसरा आधार है ईश्वर तीसरा आधार है संसार चौथा है जन्मांतरवाद पांचवा है, है कर्मवाद। छठा है अतन्द्रिय सत्य सातवां है सेवा परायणता आठवां है नैतिकता नवा ईश्वर इच्छा पर आत्म समर्पण ईश्वर की इच्छा पर अपने आप को समर्पित कर देना दसवां है इष्ट के प्रति अटूट निष्ठा ग्यारहवा है गुरु प्राप्ति या साधु संघ और बारवा है मोक्ष तो मोक्ष कोई एयरटाइट कंपार्टमेंट नहीं है हम कुछ रुपए ले गए वैलेट खोला दुकान में गए इसको दे दो भाई है? मोक्ष खरीद के लेकर चले आए मोक्ष एक नेचुरल प्रोसेस है इनोवेटेबल पाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी प्रस्तुति पर्व चाहिए ये प्रस्तुति पर्व एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक आते आते आते अपने स्वतः हम अपने आप को पालेंगे मोक्ष के द्वार पर तुम्हारा जिन जब हमको कहा कि तीसरा दिन तो वैसे ठाकुर का डे है तो तुम मोक्ष को जरा ठाकुर के एंगल से चर्चा कर लेना और मेरे तो नीत गई ठाकुर कैंडल से तो फिर देखा कि वचनामृत में बहुत आसानी से मिल भी गया ब्रह्म उपाध्याय कह रहे हैं कि इस बार अवतार का अवतरण होना दो इंद्रों के साथ हुआ एक है महेंद्र दूसरे है नरेंद्र महेंद्र जो कि गुप्त थे मास्टर हैं वचनामृत के लेखक महेंद्र जो कि गुप्त थे उसको इस बार के प्रभु ने बहुत गोपनीयता के साथ सर्वचक्षु अंतराल में रखते हुए अपने गृहस्थ ग्रियास्त भक्तों के लिए मानो के एक मॉडल तैयार किया उनके जीवने को देखकर उनके जीवने के साथ अपने आप को मिलाते हुए गृहस्थ लोग मोक्ष के मार्ग तक पहुंच ही जाएंगे और दूसरे इंद्र जिनको अपने साथ लाए थे वे थे नरेंद्र जो कि दत्त थे नरेंद्रनाथ दत्त ईश्वर ने इस बार प्रभु ने उनको प्रदत्त कर दिया पाश्चात्य अनुयायियों के लिए और भी कहते हैं ब्रह्मंदोपाध्याय जी कि रसिक राज थे इतने रसिक थे कि जो सप्त ऋषि से आए थे सप्त सप्तऋषि एक परफेक्ट ऋषि उनको अंग्रेज बना दिया अंग्रेजों के साहित्य अंग्रेजों के शिष्टाचार के वक्ष स्थल पर जाकर अंग्रेजों को शिक्षा दी और दूसरे जो अंग्रेजी शिक्षा में उन दिनों कलकत्ते के 100 अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों में से मास्टर महाशय अन्यतम थे उनको एक ऋषि का दर्जा दे दिया उनको एक ऋषि बनाया क्यों बनाने की प्रक्रिया इस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाई मास्टर महाशय के जीवन में जो समस्या थी हमारे आपके जीवन में वो समस्या हम सोच भी नहीं सकते वह अपने मित्र के उद्यान वाटिका में आत्महत्या करने के लिए इतने सांसारिक समस्याओं से जर्जरित हो चुके थे ऐसे अवस्था से किस बात ने उनको उठाया वचनामृत में हम पाते हैं इन बारह बिंदुओं पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए किस प्रकार एक टोटली फ्रस्ट्रेटेड डिस्गस्टेड आत्मत्या के कगार तक पहुंचने वाले एक तथाकथित अर्थ में अति सामान्य व्यक्ति को और तथाकथित अर्थ में एक तार्किक नरेंद्र नाथ उनकी कुछ कुछ हरकतें ऐसे थे उस दिनों के बंगाल के सभ्य समाज में नहीं चलता था शरदानंद जी सोचते हैं जब पहले बार देखते हैं घृणा उपज गई विसलिंग करते हैं करके विसलिन करते करते यू करते करते कुछ गाना गा रहे हैं ये उन दिनों के बंगाल के सब समाज में वर्जित था साधानंद जी सोच रहे कि ये एक छोकरा इसके लिए प्रभु इतने व्याकुल विचलित रहते हैं तो ऐसे एक नरेंद्र नाथ दत्त को भी स्वामी विवेकानंद तक पहुंचाने में और मास्टर महाशय को ऋषि मास्टर महाशय ऋषि महेंद्र तक पहुंचने में क्या मार्ग क्या पंथ उन्होंने लिया आइए एक विहंगम दृष्टि हम वचनामृत में डाले तो फिर दैट वे बोथ ऑफ आवर पर्पज वुड बी सॉल्व आज का आलोचक विषय पर भी हम आलोकपात करने में सक्षम हो जाएंगे और रामकृष्ण डे, रामकृष्ण दिवस पर भी हम कुछ प्रकाश डालने में सक्षम होंगे पहले चीज हमने देखा आत्मा या ब्रह्मा ठाकुर मस्ते क्या करते थे बहुत चुस्की लेते थे एक दिन गिरीश बाबू के साथ कह रहा लोग तुम लोग जरा तर्क करो सुनते हैं तर्क करो जरा किस पर तर्क करें आत्म तत्व पर तर्क करो दोनों में बहस छिड़ गई कोई भी चुप होने वाले नहीं ना तो गिरीश बाबू तो।, तो दोनों का समाधान उनके ये उल्लेखनीय है तर्क गिरीश बाबू और नरेंद्रनाथ का तर्क समाधान न होते देख ठाकुर खुद समाधान करते हुए कह कर रहे हैं इस उक्ति में गुढ़ अर्थ निहित है सर्वत्र एक ही ब्रह्म का आत्मा का प्रकाश है लेकिन सभी व्यक्ति समान नहीं हो सकते किसी में अधिक शक्ति है तो किसी में कम यह वैषम्य सृष्टि की रहती ही है इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा रेत में भी ब्रह्म है और तिल में भी ब्रह्म है मगर देखो ना रेत को पेरने से तेल नहीं निकलता तिल को पेरने से तेल निकलता है ब्रह्म या आत्मा तो अनंत है ठाकुर कह रहे हैं कि अभिभाज्य हैं पर व्यवहारिक जगत में उनकी अभिव्यक्ति में एक तारतम्य होता है इस पार्थक्य को अस्वीकारा नहीं जा सकता सर्वत्र ब्रह्म ब्रह्म सर्वत्र होते वे भी उनकी अभिव्यक्ति सर्वत्र समान नहीं है तथाकथित अर्थ में तार्किक नरेंद्रनाथ नाथ नतमस्तक होकर कहते हैं स्वगोत्ति करते हैं स्वगो जी समझा आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व का निरूपण वचनामृत में इधर इत्र तत्र कोई भी अवतार को ले लीजिए भारतवर्ष के जो ग्रंथ जोन के मुख से वाणी निकसित होती है उसमें ब्रह्म तत्व अथवा आत्म तत्व होकर ही रहेगा इसलिए उसको दर्जा दिया जाता है शास्त्र का संत पंत और ग्रंथ ये ग्रंथ कोई मामूली ग्रंथ नहीं है शास्त्र ग्रंथ संक्षेप में मैं चुमक-चुमक लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ दूसरा ईश्वर ईश्वर तत्व पर नरेंद्रनाथ का मजाक उठाना मजाक क्या करना श्री राम कृष्णदेव के तकिया के नीचे एक किताब छिपा के रखते थे उसमें से दो किताबों में से एक किताब थी रामचंद्र जी के साथ कथोपकथन जो वशिष्ठ देव जी की है तो उसमें प्रति पति तो स्वामी कहते थे इसको जला देना चाहिए ठाकुर तो कहते थे रहे, इस पुस्तक ने क्या गलती की है मैं संस्कृत नहीं जानता तो विद्वान है तो मुझको सुनाना तो सुनाते तो सुनाते तो सुना नरेंद्र मजाक क्या करते थे घोटिटाओ ईश्वर बाटिटाओ ईश्वर घोटा भी लोटा भी ईश्वर है कटोरा भी ईश्वर है सबको ईश्वर है श्री राम कृष्ण देव कहने लगे अरे नरेन ईश्वर की भक्ति प्राप्त करना उनका कृपा भजन बनना ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त कर उनके अनुरूप हो जाना आदि विभिन्न भावों से सभी ईश्वर का ईश्वर की उपासना करते हैं ईश्वर के सिवाय और भला है ही क्या गी, गीता में भी तो उसी का उपदेश कृष्ण करते हैं मास्टर महा से कहते हैं जी हाँ ईश्वरों सर्वभूता नाम नरेंद्र चुप ईश्वर सर्वत्र व्यापी है ईश्वर के अलावा और है ही क्या इस तत्व को जब नरेंद्रनाथ अपने गुरुदेव के मुंह से इस तरह से सुनते हैं जीवन में तो और कभी उन्होंने मजाक नहीं किया लोटा भी ईश्वर कटोरी भी ईश्वर तीसरी बिंदु मनुसंहिता में जो कह रहे हैं हमारा आधार है गिरस्तो का ज्ञान का आधार जो कि विच लीड्स टू द गेट वे ऑफ लिबरेशन मोक्ष के तरफ वो संसार को जानना पड़ेगा ठाकुर कहते हैं संसार में संघ ही तो सार है रे अर्थात सब कुछ ढोंग है क्या समझा वचनामृत में कहीं श्री म कही मास्टर कहीं मणि के नाम से पाते हैं तो उद्देश्य करते हुए करते क्या समझा रहे संसार में तो संग ही सार है अर्थात ढोंग ही है वास्तविकता भला है कहाँ संसार में सत्यता नहीं है हृदय राम से कहते हैं अपने भांजे से अरे हृदय अगर संसार सत्य होता तो कामार पुकुर को मैं सोने से जकड़ कर चला गया होता अगर ये संसार अनित्य है संसार संसारिथ्या है हम और आप मोह के चश्मे को लगाकर बैठे हुए हैं सोच रहे हैं कि संसार नित्य है चौथी बिंदु संसार के अनित्यता के बारे में भी वचनामृत में इत्र पत्र हमको ज्ञान मिलता है जन्मांतरवाद श्री रामकृष्ण एक दिन का मैंने तृतीय खंड से एक दिन का मैंने चुन लिया है श्री राम कृष्णदेव आज भक्त संग में बैठे हुए हैं अचानक नरेन्द्र नाथ को लक्ष्य करते हुए कहते हैं नरेंद्र क्या है जानता है तू सरल होना बहुत कठिन है एक ही जन्म में कोई सरल सहज नहीं हो सकता फिर मास्टर की तरफ देख कहते हैं तुम क्या बोलते हो से नतमस्तक करके बहुत बोलते जी एक जन्म में कोई सरल नहीं हो सकता ठाकुर कहते हैं कि कई जन्मों के उपरांत ही कोई सरल स्वभाव संपन्न हो सकता है रे और सरल हुए बिना कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता भूतेशानंद जी भक्तों को एक एफरिज्म दिया करते थे सूत्र सरल सरलता के बाद सबल और सफल जो जितना सरल होगा व्यक्तित्वगत रूप में जो जितना सरल होगा चरित्रगत रूप में वो उतना सबल होगा और चारित्रिक रूप से जिसमें जितनी सबलता होगी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वह उतना सफल होगा जन्मांतरवाद के बारे में वचना अमृत में हम पाते हैं हम सब सरल होना चाहते हैं। अंग्रेजी में कहावत है संसार में सबसे कठिन काम सबसे सरल होना है सर ठाकुर कहते हैं कि एक जन्म में कोई सरल नहीं हो सकता हमसे कोई पूछे स्वामी जी कहां जा रहे हैं देखो नजर कहां ले जाती है बात में भी जलेबी का पेच अमृत का पेच पेच दक्षिण तरफ जाना है बोलूंगा उत्तर तरफ जा रहा हूं ड्राइवर को बोल चलो, बोलते, बोलते चलो ड्राइवर बोलता कहां चलेंगे बोलता चलो ना यहां से सरलता का एकांत अभाव जा रहे थे कलकत्ता में रेड रोड से मास्टर महाश ठाकुर गाड़ी से ठाकुर एक बच्चे के समान बालक सुलभ चपलता से खिड़की से सिर को निकाल के एक बड़ी इधर देख रहे उधर देख रहे इधर देख रहे उधर देख रहे मस्त मस्त करे नहीं देख देख देख मस्त देख कितना सीधा रास्ता है रेड रोड कलकत्ता जो लोग गए एकदम सीधा निकल गया देख रहे पीछे भी सीधा सामने भी कहते भक्तों का हृदय साधु संतो का हृदय इतना सरल होगा मास्टर कहते जी कठोपनिषद में अवक्र चेत चित्त में कोई बाक नहीं होगा मेरे चित्त में अंक बंक इतने हैं और मैं मोक्ष के बारे में सुन रहा हूं मोक्ष के बारे में बोल रहा हूँ मोक्ष के बारे में सुन रहा हूं इससे बढ़कर मजाक भला क्या हो सकता है मैंने अपने आप को प्रस्तुत की ही नहीं सक्षम तो मैं हूं एक बच्चा पायलट भी हो सकता है बहुत बड़ा सर्जन भी हो सकता है सबको संभावना है मगर अब नहीं बड़ा होवे तब उपयुक्त तो होवे तब मोक्ष के अधिकारी हम सब हैं, मगर उसके पहले प्रूफ करना पड़ेगा वी हैव टू प्रूव अवर एबिलिटी सरल सहज जीवन यापन करना अन्यतम लक्षण है जो कि जन्मांतरवाद प्रतिष्ठित कर रहे हैं ठाकुर पांचवा आधार है, है गृहस्थ का आधार गृह पूर्वक हूर्वक स्थ धातु संसार में हम रहेंगे जरूर रहेंगे ठाकुर कह रहे हैं संसार त्यागने की कोई जरूरत नहीं मगर संसार में कैसे रहेंगे पांचवा लक्षण है को स्वीकार करते हुए ठाकुर मास्टर महाशय उद्देश्य से कहते हैं द्वितीय खंड में हम पाते हैं इस संसार की विचित्रता तथा व्यक्ति व्यक्ति के अगणित भेदों का रहस्य हमें केवल कर्मवाद के सिद्धांतों से ही प्राप्त हो सकता है कर्मवाद का अर्थ है हमारे कर्मों से ही हम अध्यात्म के मार्ग पर उन्नति कर सकते हैं गीता में भी तो यही उपदेश है फिर मस्टर महाशय कहते हैं जी हाँ उद्धरे मनात्मानम ठाकुर कहते बेड़े बोले अच्छे बैश बोले अच्छे ये श्लोक सुनते सुनते अर्धवाज्य समाधि के अवस्था में ठाकुर चले जाते हैं उद्धरे मनात्मानम कर्मवाद ये कर्म चार प्रकार का कर्म है एक कर्म हो गई दैहिक कर्म जिसमें बाहुबल रास्ते में हम देखते हैं साण के साथ सांड का युद्ध कुत्ते के साथ कुत्ते का युद्ध एक पहलवान के साथ पहलवान का एक मस्तान के साथ मस्तान का युद्ध दैहिक कर्म दैहिक कर्म से नथिंग टू डू विद अवर स्पिरिचुअलिटी दूसरा कर्म हम पाते हैं मानसिक कर्म यहां से शुरू होती है मानसिक कर्म अर्थात सहनशीलता नैतिकता सत्य परायणता ये सब मानसिक कर्म साधन भजन हमारा मानसिक कर्म से ही शुरू हो रहा है तीसरा है बौद्धिक कर्म इंटेलेक्चुअली बुद्धिगत रूप में किसी चीज को समझ लेना ये तो जान लेने से नहीं चलेगा हम जाते हैं सत्संग में जाते हैं मान लेने से नहीं चलेगा सत्संग में जानते हैं सुनते हैं मगर सुन के चले आए मान भी लिया मगर एन वक्त पर ठेक जवाया ठाकुर कहते हैं तोता बिल्ली को देख रहे वो सीखी हुई बोली बोल रहा है वह मानी हुई बोली नहीं बोल रहा जानी हुई बोली नहीं बोल रहा मान लिया उसने उसके टीचर ने उसको जिस तरह से सिखाया मगर तीसरा है आध्यात्मिक कर्म ठाकुर कहते हैं कच्चा में को पक्का के मैं में परिवर्तित करना एगो परसनिफिकेशन जब तक मुझ में रहेगा एगो पर्सोनिफाइड मैं, मैं मैं कौन है अरे मुझे नहीं पता अरे मैं भाई अरे दो दिन पहले तो किशनपुर देहरादून का था महंत था महंत अरे कौन पूछता है महंत को मदर फॉल्स ब्रदर लॉरेंस की विख्या चिट्ठी है बीवेयर ऑफ फॉल्स प्रेसिडीज मैंने एक संसार बना लिया छोटा सा संसार उस संसार में मैं केंद्रिक मैं व मेरा अहम मम इति मैं और मेरा मैं और मेरा तो यही बौद्धिक कर्म विचारों के माध्यम से त्याग के माध्यम से कच्चे मैं को जितना हम त्यागने में सक्षम होगे छठा स्तंभ है छठा आधार है मनुसंहिता में मनु कह रहे गृहस्तों के उद्देश्य से जिसको पकड़े बिना गृहस्थ होने पाएगा वह अतिय सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है अतिय सत्य फिर वही वक्ता ठाकुर श्रोता मास्टर महाशय मास्टर महाशय को कहते हैं यह दृश्यमान इंद्रिय गम्य जगत ही सर्वत्र सर्वस्य नहीं है इसके पीछे एक अतिय अद्वितीय तत्व विद्यमान है वही सत्य है यह जगत तो उसकी एक झलक मात्र है हम सब इस झलक को देखकर ही भ्रमित होते रहते हैं थर्ड डायमेंशन ऑफ द एंटिटी गीता में हम पढ़ते हैं पहले अध्याय में युद्ध शुरू होने के पहले दुर्योधन परिचय करवा रहे कुरुवृद्ध पितामह भीष्मेव जो के उनके सेना प्रधान थे कह रहे हैं कि अग्र अत्र सूरा महेश वासा भीमार्जुन समायु यु युधानो विराट महारथा सब दृश्य को गिना रहे अत्र ये लोग सूरवीर है अत्र सूरा बड़े बड़े धनुर्धारी हैं भीम अर्जुन समाय सब को यहां पर भीम और अर्जुन के समान है सत्य की है ये है वह सबको गिना रहे मगर अतीन्द्र कृष्ण को, को उन्होंने नहीं पकड़ा उनके हिसाब से दुर्योधन के हिसाब से ध्रतरास के हिसाब से कौरवों की जीत निश्चित थी उनका गणित उनका मैथमेटिक्स एकदम ठीक बैठता अगर वहां पर अतन्द्रिय सत्य न हुई होती सत्य के रूप में भगवान कृष्ण का उस युद्ध में उपस्थित होना ही संपूर्ण गणित का उलट फेर हो जाने का कारण बनता है कृष्ण को उन्होंने गिनाया ही नहीं धर्तव्य में ही नहीं लाए सोचे ही नहीं इग्नोर कर दिया मदर टेरेसा ये वाली मदर टेरेसा नहीं जो कलकत्ता में कुछ दिन पहले चली गई ओरिजिनल मदर टेरेसा इटली वो भीख मांग के खाती थी उनके पास तीन पेनी थे तीन पैसा थे रात में सपने में मदर मैडोना कहती है सुबह तो तो बड़ा चर्च क्यों निर्माण करती हो अगले दिन गांव में निकल पड़े मदर टेरेजा कति मही मजाक चर्च बनाऊंगी चर्च बनाऊंगी गाँव वाले सब लोग कह रहे हैं ये तो भिखारिन तू चर्च बनाएगी गए रे कितना पैसा है तेरे पास तेरे बटुए में कितने हैं तीन पैसे इस तीन पैसे से तू खा पाएगी तो चर्च क्या बनाएगी नो इट इज मी इट इज दिस वैलेट एंड मदर टेरेवर एंड मदर मैडोना अतन्द्रिय सत्य गृहस्थ लोग जिस दिन जिस मुहूर्त हर एक घटना के पीछे ईश्वर जो अतीन्द्रिय है ईश्वर के हाथ को ईश्वर की इच्छा को जान लेने में सक्षम हो जाएगा उसी दिन उसके जीवन का समीकरण हल हो जाएगा कह रहे हैं कि नैतिकता सातवा स्तंभ संगीता में गृहस्थ के उद्देश्य से गिना रहे हैं गपूर्वक हूर्वक हाँ सदा तो गृहस्थ में आनंद पूर्वक स्वीकारना पड़ेगा इस नैतिकता को ठाकुर फिर वही श्रोता मास्टर महाशय ठाकुर है। कहते हैं केवल देह शुद्धि या आचार शुद्धि यथेष्ट नहीं है विचारों की शुद्धि ही ईश्वर तक पहुंचा सकती है यही आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला के रूप में जानने क्योंकि नैतिकता से ही साहस का उदय होता है नहीं तो भाई डर डर डर जितना ज्यादा मेरे पास है उतना ज्यादा डर नींद नहीं हो रही है नींद की गोली लेनी पड़ रही है डर कुछ है मेरे पास नैतिकता नहीं है ये साहस दो प्रकार का हो सकता है स्वामी जी कह रहे हैं एक तो एक हावड़ा ब्रिज के ऊपर से उछल सकता है सबको दिखाने के लिए जब सब लोग देख रहे हैं वाहवा देने वाले बहुत हैं ताली बजाने वाले बहुत हो जाएंगे तब आदमी बड़ा बड़ा भी काम कर सकता है मगर कह रहे हैं तो साहस वो साहस है जिसको कोई भी नहीं देख रहा है कोई भी जान भी नहीं पा रहा है सबके चक्षराल में जो छोटा भी काम हो जाए जिसने कभी एक वाहवा की कल्पना तक नहीं की वही साहस तो कह रहे हैं कि पाश्चात्य दर्शन और यही भारतीय दर्शन में विभाजन रेखा भूमध्य रेखा यही हो गई पाश्चात्य दर्शन अब लोग वेस्टर्न फिलोसॉफी के साथ हार आप कह रहे हैं कि कर्म ही असली चीज है विचार चाहे जो कुछ करो रोज हम आप सैकड़ों मर्डर कर सकते हैं हजारों मर्डर कर सकते हैं सपने में मैं सोच रहा उसको मार डालो उसको मान डालो उसको चाकू मान डालो उसको करे सब विचारों की शुद्धता की कोई जरूरत नहीं कर्म को तुम देखो मगर भारतीय दर्शन कह रही है वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर थाट विचारों में शुद्धता लानी पड़ेगी मैं अगर सोचता रहूं कि मैं मर्डर कर रहा हूं मर्डर कर रहा हूं मर्डर कर रहा हूं मर्डर कर, कर रहा हूं एक दिन मैं कर ही दूंगा भारतीय संविधान में मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर का एक ही सजा है मैंने मर्डर नहीं की हजारों बार सोचते सोचते एक मर्डर करने के लिए चाकू लेकर गया बस में बस पकड़ में आ गया तो कह है रहे हैं कि ये जो भगवान कह रहे हैं ठाकुर करके नैतिकता बोध विचारों से शुरू होने चाहिए जिसका जैसा विचार है वैसा ही कर्म करेगा मानस में गो समझ कहते हैं। जो जैसे की लता हो तैसा फल चाखा तो मनुष्य जैसा कर्म करेगा कैसे कर्म करेगा जैसे उसने विचार किया है कैसा विचार करेगा जैसे उसने इनपुट्स दी है वैसा ही वह विचार करेगा जैसे विचार विचारों की घनीभूत अवस्था ही कर्म के रूप में परिणित हो जाएगी तो कह रहे हैं कि सातवा नैतिकता के रूप में हमने देखा आठवां है सेवा सेवा परायणता के बारे में मनु कह रहे हैं कि कोई भी अवतार हो जाए कोई भी अवतार संत पंथ और ग्रंथ में सेवा का बोलबाला रहेगा ही रहेगा कुल मिलाकर जो शास्त्र बन रही है सेवा धर्म मानस में कहते हैं सबसे सेवक धर्म कठोरा सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है क्यों उसमें सेल्फी सेटिट्यूड अगर जरा सा भी रह जाए और चाहे जो कुछ हो जाए वह सेवा का पर्याय वाची हो ही नहीं सकता सन अठारह पटभूमि वही दक्षिणेश्वर ठाकुर अपने पूर्व परिचित कमरे में बैठे हुए हैं छोटे खाट पर विराजमान हैं चर्चा चल रही है वैष्णव धर्म के बारे में वेरी ऑफ कोटेड सीन ऑफ कोटेड डायलॉग्स बताया जा रहा है कि तीन पिलर के ऊपर वैष्णव धर्म टिका हुआ है नाम में रुचि वैष्णव सेवा और जीव पर दया लगे धर्म साला तू कीटानु कीट तू दया क्या करेगा रे तू एक रेंगने वाला धरती पर रेंगने वाला कीटानु कीट तू दया दिखाएगा छे, नहीं नहीं दया नहीं सुव ज्ञान से जीव सेवा नरेंद्रनाथ का आंखों के सामने से पर्दा मानो की हट गया नरेंद्रनाथ बाहर आकर कहते हैं स्वगतोक्ति आज प्रभु ने जो सीख दी अगर कभी मौका मिले तो भर में इसका प्रचार करूंगा सेवा यह टेक्निकल टर्म जरा शास्त्र कह रही है कि सेवा या दया आज ठाकुर जो कह रहे हैं कि दया नहीं सेवा दया और करुणा दोनों में पार्थक्य है दया है परिस्थिति जन्य और करुणा है मनस्थिति मनस्थितिजन्य करुणा सबसे सब बड़ा आपके मन से उदय होगा और दया एक भिखारी को देखकर तब दया आ गया एक चवन्नी फेंक दी अट्ठनी फेंक दी एक रुपये उसको फेंक दिया तो दया करने वाला कभी नहीं चाहेगा कि पृथ्वी से भिखारी लुप्त हो जाए सबको दिखाएगा सबको दिखा दिखा कर बटुआ को दिखा लेगा सब लोग अगर है तो पांच रुपए, दस रुपए सबको दिखाएगा टन टन करके दोबार बजाएगा, तब भिखारी को देखा क्यों ये दया हो गई दया हो गई परिस्थिति जन्य मगर करुणा करुणा से उद्रेक होता है सेवा रिलीफ में जो आप लोग इतना अपने सब कुछ दे रहे हैं इतने वो कोई दया नहीं कर रहा है अगर दया की भावना से जाए आप लोग बुरा मत मानिएगा कोई राजनीतिक नेता अगर जाएगा प्रेस को लेकर जाएगा फोटो देगा दो चार को दे दिया फिर फोटो उठ गई वो दया की भावना मगर करूणा विगलित तो चित्त से जो आप सब करते हैं कोई देख नहीं पाता कोई जान नहीं पाता बाइबल में हम पाते हैं दायां हाथ क्या कर रहा बाया हाथ नहीं जान पाए बाया हाथ क्या करे दाइना हाथ नहीं जान पाए गुप्त दान का बोलबाला इसीलिए इतना अधिक है नवा आधारशिला जो रखा गया मनु के द्वारा अपने संगीता में गृहस्थ के उद्देश्य से गारस्थ धर्म के उद्देश्य से समर्पण ठाकुर कहते हैं नरेन्द्र माँ पर सब छोड़ दे रे माँ पर सब छोड़ दे नरेंद्र से कहते हैं कि जिसे जो भाव अच्छा लगता है उसी भाव के सहारे उसे समझो अद्वैत विशिष्टा द्वैत या अद्वैत चरम लक्ष्य पर पहुंचने पर समझ में आ जाएगा कि अन्य सभी मार्ग भी वही पहुंच रहे हैं परंतु इस युग में भक्ति भाव ही श्रेष्ठ है शरणागति शरणागति शरणागति नरेन तो काली को मानता नहीं है ना इसलिए तुझे इतना कष्ट भुगतना पड़ रहा है तो काली को नहीं मानता ईश्वर को नहीं मानते हम ईश्वर के जो सही मायने में भक्त होगा वह ईश्वर की व्यवस्था को सानंद साग्रह सश्रद्ध रूप से स्वीकारेगा सानंद अब बच्चा है बच्चा को नहीं पता बच्चा पिताजी से बोलते हैं, पिताजी ट्रेजर दो मुझको माँ से कहते मा, मा, चाकू मुझको दो माँ नहीं देगी चाकू अब बच्चा सो, सोच रहा है कि माँ मेरे साथ दुश्मनी कर रही है पिताजी मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हैं बच्चे का हाथ कट जाएगा इसको जरूरत नहीं है जब वो उपयुक्त होगा खुद ही उसको मिल जाएगा तो ईश्वर तो हमारे माँ है ईश्वर हमारे बाप है ईश्वर हमारे सखा है ईश्वर हमारे मित्र है तुम्हे वो माता चाहे पिता तुम्हें तुम्हे वो मंदुष चाहे सखा तुम्हें तो ईश्वर को पता नहीं कि क्या हमें कब चाहिए क्या हमसे कब हटा लेना चाहिए तो कह रहे कि आत्मसमर्पण त्रि सत्य करते हुए ठाकुर मानो की स्वामी जी को सिखा रहे हैं शरणागति शरणागति शरणागति भागवत में भी हम पाते हैं शरणागति एक आयामी नहीं है मल्टी डायमेंशनल साधन है पांच a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू शरणागति शरणागति में पांच अवयव, पांच साधनों का सम्मिश्रण शरणांगति हम आप कहते तो जरूर है कि हम तो शरणागत हम शरणागत है पहले भी बहुत बार इसको मैंने चर्चा का विषय बनाया शरणागति को शरणागति का पहला आया मैं आश्रय या आधार हम सब इस पृथ्वी के आधार पृथ्वी के आश्रय रहते जन्म हमारा पृथ्वी पर हुआ बड़े भी इस पृथ्वी पर हुए कर्म भी पृथ्वी पर चला अंत में मर भी इस पृथ्वी में जाएंगे पृथ्वी में लीन हो जायेंगे बोले नहीं मैं पृथ्वी पर नहीं जन्म नहीं हुआ मेरा चौदह मंजिले पर जन्म हुआ मेरा अरे चौदह मंजिले कहा पर मतलब पृथ्वी पर ही आश्रित है चौदह मंजिले को आसमान में लटक थोड़ी रहा है वो तो हमारा सब कुछ पृथ्वी आश्रित ठीक है ऐसे शरणागति का पहला आयाम पहला शर्त है ईश्वर पर आश्रित स्वामी जी सिखा रहे हैं सांबा शिवा मम गति सफले अफले वा अम्बा स्त्रोत्र में कि हम आते मेरे सफलता में भी तुम वही माँ हो मेरे जीवन के विफलता में भी तुम वही मा हो गृहस्थ को अपने जीवन के सफलता विफलता विभिन्न आयामों में जीवन के ईश्वर आश्रित रहना शरणागति का पहला लक्षण हम ईश्वर का आश्रित है तो फिर मैं क्रोधित क्यों बोल रहा हूं मुझसे कुछ चीज हट गई तो क्रोधित का के लिए तो मतलब मैं और चाहे जो कुछ भी हो सड़ा नहीं हुआ दूसरे अधीनता हम ऑफिस में बॉस के अधीन होते हैं चाकर लोग अपने मुनिबो के अधीन होते हैं कोई रुपए पैसे के अधीन है कोई इसका अधीन कोई उसका अधीन मगर ईश्वर की अधीनता क्या, क्या स्वीकार कर लिया आपने ड्राइवर अपने मालिक का अधीन मालिक जो बोलेगा ड्राइवर वही जाएगा तो ईश्वर हमको परिचालक कर रहे हैं हमारा आप मायाधीन है ईश्वर मायाधीश ईश्वर जहां ले जा रहे हैं पूर्ववर्ती वक्ता को उस कैदी ने बहुत सुंदरता के साथ पूरी फिसर फिलोसफी बता दी कि हम सब कारागार में हैं, वास्तव में हम सब शास्त्र कह रहे हैं कि हम सब काराधीश है काराधीन कारा है ईश्वर एकमात्र काराधीश है जेल में जो अफसर है जेलर जेलर भी जेल के अंदर है मगर जब चाहे वो जेल के अंदर से निकल सकता है कैदी नहीं है मगर कैदी लोग जब चाहे बाहर नहीं निकल सकते तो अधीनता ईश्वर का अधीनता स्वीकार कर लेना दूसरा ये शरणागति का कंडीशन है तीसरा है अवलंबन ईश्वर के अवलंबित अवलंबित जीवन हाथ टूट गया गिर गया डॉक्टर के पास गया एक्सरे हुई अरे ये तो फ्रैक्चर हो गया रेडियस अल्लाह फ्रैक्चर हो गई और पट्टी बाध दी गले के सहारे इसको लटका दिया अब हाथ को यूर लेकर इस रहा हूं गले के सहारे अगर ना लटका जाए हाथ का इतना वजन और यूं ही मैं रहू स्ट्रेस हो जाएगा मसल पुल हो जाएंगे और फिर वो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का दो तीन किलो और वजन पूरा गले के अवलंबित हो गया पूरा वजन गला ले रहा है तो हम और आप व्यथित दुखित चिंतित क्यों होते हैं जब पूरा के पूरा भार हम अपने ऊपर ले लेते हैं ठाकुर कह रहे हैं कि बाप अगर बेटे का हाथ पकड़ के चले बेटा नहीं गिरेगा बेटा अगर बाप का हाथ पकड़ के चले जरा सा ठोकर लगी नहीं कि गिर पड़ा तो अवलंबित ईश्वर के अवलंबित जीवन यापन करना मोक्ष के द्वार तक का अन्यतम एक मार्ग है प्रपत्ति चौथा है समर्पण या शरणागति का लक्षण भागवत में जम पाते हैं प्रपत्ति अर्थात नमः प्रणाम शास्त्रांग प्रणाम अर्थात टोटल दो शब्द है एक नमः एक ममः ममः अर्थात मेरा नमः अर्थात न ममह इत मेरा ये मेरा नहीं है मम अर्थात मेरा है नई तत्पुर समास करने से मेरा नहीं है अर्थात नमः ये नमह अर्थात ईश्वर को उद्देश्य से हम नमह करते हैं ईश्वर को उद्देश्य से प्रपत्ति करते हैं ईश्वर को प्रणाम करते हैं अर्थात टोटली अपने आप को ईश्वर के हाथ समर्पित कर देना और पांचवा है सहारा एक बेल जैसे ऊपर चढ़ नहीं पाता एक क्रीपर एक बेल के ऊपर चढ़ने के लिए एक सहारे की जरूरत पड़ती है एक पेड़ चाहिए नहीं तो दीवार चाहिए एक स्कलिटन चाहिए तो मनुष्य भी अगर ये बोलना शुरू कर दे वेल मीट विद मी आई एम ए सेल्फ मेड मैन अपने इस उच्चता को प्राप्त करने के पीछे अगर ईश्वर के अवदान को अस्वीकार करता रहे तो अपने आप को अनजाने में मोह में और बांधता जा रहा है मोह में और बांधता जा रहा है जितना मोह में बांधता जाएगा उतना ईश्वर से दूर चलता रहेगा दसवें में आते हैं दसवा है, है इष्ट निष्ठा मनु संगीता कह रहे हैं जिस आधारशिला के ऊपर एक गृहस्थ स्थापना जीवन निर्वाह करेगा दसवीं बिंदु है इसका इष्ट निष्ठा वचनामृत में तीसरे खंड में हम पाते महाशय के उद्देश्य से ठाकुर कह रहे हैं इष्ट निष्ठा ही धर्म राज्य की अपनी मौलिक विशेषता है सामान्य मनुष्य का जीव कोटि स्तर के मनुष्य का मन इतना सूक्ष्म व चिंतनशील नहीं होता कि वह सहसा इंद्रियातीत तत्व का चिंतन करने लगे या उसको पकड़ ले वस्तुतः तत्व एक ही है पर विविधता उसे अभिव्यक्त करने वाले माध्यमों में ही है जैसे जल पानी वाटर एक्वा अपनी अपनी रूचि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक साधन के लिए इष्ट देवता का चयन कर सकता है परंतु एक यथार्थ भक्त सभी के इष्टों को भगवान का ही प्रतीक मानता है <coughs> ये ठाकुर आज हम कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की बात आज हम कह रहे हैं लिबरलाइजेशन की बात ठाकुर कह गए एक सही मायने का भक्त वही होगा जो दूसरे के इष्ट को अपमानित न करने का प्रयास तक नहीं करेगा हनुमान जी कहते हैं श्रीनाथ जानकीनाथ अभेद तथापि मामा सर्वस्य श्री राम कमल लोक मैं भली भांति जानता हूं कि श्रीनाथ लक्ष्मीपति और जानकीनाथ राम एक ही हैं दोनों में पार्थ के कुछ भी नहीं है फिर भी मेरा सर्वस्य मेरी निष्ठा जानकी पति पर है सबको स्वीकार करना सिखा रहे हैं ग्यारहवें बिंदु है गुरु संघ साधु संघ वचनामृत के पन्ने पन्ने में हम पाते हैं साधु संत की साधु संघ की बात गुरु के बारे में ठाकुर कह रहे हैं फिर वही मास्टर महाशय को गुरु साक्षात परमेश्वर पर ब्रह्म होता है होते हैं उनकी उपासना भगवान की ही उपासना है सिर्फ गुरु की कृपा से सहज ही भवसागर पार किया जा सकता है पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा 8,000 किलोमीटर समुद्र उद्धर इट्स ट्रू जैसा की कहा कि अवतार आते हैं बहुत बड़ा फ्लीट के रूप में गुरु शक्ति ऐसी है हमको आपको कुछ करने की प्रयोजन नहीं है नहीं तो वो गुरु कैसे गुपूर्वक गु शब्द अर्थात अंधेरा रू अर्थात रुच्यते अज्ञान या अंधेरे को जो रुच्यते मोचित कर देता है मोचन कर देते हैं वही तो गुरु है गुरु अर्थात वजनदार ये लघु संगीत गुरु संगीत लघु संगीत छोटा तो गुरु और लघु शिष्य लघु है तभी तो वह गुरु हुए कह रहे कि की बहादुरी काट और हबते काट वचना मृत देखते है एक बहुत बड़े बड़े गंगा जी में लकड़ी पेड़ का पेड़ बहते हुए चले जा रहे हैं उसमें सैकड़ों प्राणी लिए हुए और एक छोटा सा तिनका बैठ रहा है चल रहा है उसमें या कोई भी चिड़िया भी बैठ जाए डुब करके वो डूब जाती है तो गुरु हुए ऐसे बहादुरी काट इसलिए कहते हैं कि उत्तरांचल में गढ़वाल की तरफ साधु समाज में प्रचलित एक मुहावरा है पानी पियो देख के गुरु करो जान के ऐसा गुरु करना पड़ेगा ठाकुर भी कह रहे हैं कि हेले गुरु वाला भागवत पंडित ना ऐसा गुरु जो खेतीबाड़ी में ही एकदम डूबा पड़ा है बैलों के पीछे ही डूबा पड़ा है ऐसा गुरु फिर तुलसीदास बहुत रसिक रोमनी तुलसीदास कहते हैं गुरु का ब्राह्मण कली का ब्राह्मण बस खरा ताको न दीजोदान कुटुंब लिए नरके चला साथ लिए यजमान तो कह रहे हैं कि पानी पियो देख के गुरु करो जान के अर्थात कैसे जानेंगे गुरु की शक्ति मैं भला खुदरा खुद जीव ये देखेंगे कि कितने हमारे गुरु भाई लोग सीनियर गुरु भाई लोग किस बखूबी के साथ संसार बंधन को छेदने में सक्षम हो गए शर्त या गुरु के पास विशेष शक्ति है तो कह रहे हैं कि ठाकुर कह रहे हैं यहाँ तक कि अवतार राम व श्री कृष्ण को भी ने भी वशिष्ठ व संदीपन को अपना गुरु स्वीकारा था हम जानते ठाकुर ने भी केनाराम भट्टाचार्य को अपना गुरु स्वीकारा गुरु का जीवन में बहुत महत्व है गुरु के अलावा अधेरे केवल से बातें साधु संघ के, के पर भी, प्रति भी बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है मानस में भी है बिन सत्संग विवेक होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई साधु संग मगर साधु मेरे ऐसे मुंडित सिर और गेरुवाधारी होने से हो गया ठाकुर कहते हैं मायरी बोलची जमन डॉक्टर के देखले ले कथा कथम होने पड़े उकील के देखले मामला मोकदमार कथा होने पड़े साधु के देख लेश्वरीय उद्दीपना है कैसा साधु कौन वास्तविक में साधु है जो कि हमको आपका मोक्ष के मार्ग तक अग्रसर करने में सक्षम होगा कसम खाकर बोलता हूं मैं जैसे डॉक्टर को देखने के साथ ही साथ रोग के बारे में याद आ जाती है वकील को देखने के साथ ही साथ मामले मुकदमे की बात याद जाती है लॉ एसोसिएशन ठीक उसी बात याद साधु को देखने के साथ ही साथ ईश्वर की उद्दीपना हो जाए घर से तो चले आप मेरे पास साधु संत करने और मैं अच्छा ये आप दल क्या टिक पाएगा स्वामी जी मैं भी आप दल के ऊपर बोलना शुरू कर दिया एक घंटा दो घंटा तीन घंटे बाद आप प्रणाम करके अच्छा स्वामी जी चलते हैं घर में सब लोग सोच रहे वाह आज बहुत सत्संग हुआ और आश्रम में भी दूसरे साधु भाई लोग सोच रहे हैं कि बहुत सत्संगों का हमारे बड़े भाई कर रहे हैं क्या सत्संग क्या तो मुझको देख अगर आपके क्रिकेट के बारे में मुझको देख अगर आपको एग्रीकल्चर uh, के बारे में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बी कीपिंग के बारे में शहत के बारे में अगर उद्दीप हो जाए तो साधु संग नहीं है चैतन्य देव कहते हैं रे हिरिले मोने उठे कृष्ण नाम ताहरे जानी बेसे बैष्ण प्रधान जिसको देखने मात्र ही मन में कृष्ण का स्मरण हो जाए कृष्ण भगवान का नाम उदित हो जाए जानना की वही वैष्णव में श्रेष्ठ है अंत तो गत्वा द्वादश ऐसे एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक के हम द्वार से आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते चले जाएं, तो एक समय हम आकर पहुंच ही जाएंगे कहा मोक्ष मगर मेरा समय समाप्त हो गया नहीं, नहीं। कह रहे हैं कि श्री राम कृष्ण देव मोक्ष को ही जीवन का लक्ष्य के रूप में स्वीकार करना सिखाते हैं कहते ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है तृष्णा ही हमारे दुखों का कारण है तृष्णा से मन में कामना का जन्म होता है कामना हमें कर्म करने को प्रेरित करती है कर्मों का फल होता है तथा कर्ता उन फलों की अनुकूलता या प्रतिकूलता के अनुसार सुख या दुख के घात प्रतिघातों को सहते हुए अतृप्त व अशांत रहता है तृष्णाओं की तृप्ति तथा कामनाओं की पूर्ति असंभव है उनके त्याग के द्वारा ही मुक्ति मिल सकता है इस रहस्य को समझकर जब व्यक्ति क्रमशः कृष्णाओं का त्याग करता रहता है तब धीरे धीरे मन उसका शांत होता जाता है शांत मन चित्त शुद्ध करने में सक्षम है तब उसे जिस भगवत आनंद या सचिद का अनुभव होता है वही मोक्ष है विवेक चोड़ामिकी के बारे में दोनों वक्ताओं ने कहा शंकराचार्य कह रहे हैं कि मोक्षस्य मोक्षा यदि वे तवास्तरा विषय विषम यथा पीयू सवत्तो सदया क्षमाजव प्रशांति दाति वास्तव में चॉइस ऑफ योर्स चॉइसेस ऑफ अवर्स कोई थोपा नहीं जा रहा है शास्त्र किसी थोक नहीं रहे कि तुमको करना ही पड़ेगा मोक्षस्य कांक्षा यदि वे तव अस्ति यदि वास्तव में मुक्ति की कामना तुम में है तो त्यजात दूरात विषय विषम विषयों का संभोग करने उसको विष को जैसे हम अपने किचन में नहीं रखते हैं विष को दूर ही रखते हटाओ हटाओ बस जितना दूर हो सके हटाओ और क्या करेंगे पीयूष वत अमृत तुल्य दया क्षमा आर्ज हम तो संतुष्टि जिसको जिसके अंदर संतोष है उसको तो एक फूल में भी संतुष्टि हो जाएगा जिसके अंदर संतोष नहीं है वो देखेगा चितर पार्क में इतने दुर्गा पूजा होता है कौन से दुर्गा पूजा में क्या खाने का प्रसाद का मेनू क्या है वहाँ पर जाएगा वहाँ पर जाकर भी वो दो, दस दोषी उठाएगा तो दया क्षमा आर जब ऐसे गुण है जिसको अपनाते हुए हम अपने आप को मोक्ष के मार्ग तक पाते हैं सीता देवी एक बार रामचंद्र जी को कह रहे अध्यात्म रामायण में है कि प्र, प्रभु आप मोक्ष क्यों नहीं देते राम भी कह रहे कोई मोक्ष नहीं चाहता क्यों नहीं चाहेगा राम कहते हैं कि कल्पना करो कि एक वृत्ताकार कक्ष है उसमें चौरासी लाख द्वार है सब द्वार बंद है एक मात्र द्वार खुला है और मनुष्य के हाथ में पट्टी बधी हुई है मनुष्य को कह दिया गया कि तुम टटोलते हुए चले जाओ एक जगह खुला है वहां से निकल जाना टे जा रहा है सब बंद ये बंद ये बंद ये बंद ये बंद, बंद, बंद वृत्ताकार कक्ष के आते आते एक जगह आकर देख रहा हवा लग रही है बहुत ठंडक का अनुभव हो रहा है बहुत शांति मिल रही है दो मिनट खड़ा हो गया फिर आगे बढ़ गया अभ्यास उसको हो गया वही द्वार खुला था तो मनुष्य जीवन हमको मनुष्यों ने प्राप्त हुई मगर अब तक के संस्कार को बरकरार रखते हुए इस जन्म में भी भोग करते करते इस जन्म को भी हम लोग गवा देते हैं तो ये आइए वचनामृत में या कोई भी अवतार जो अपने शास्त्र में लिखते हैं मोक्ष के बारे में द्वादश ईश के बारे में गारस्थ जीवन के उसको पढ़ते हुए अपनाते हुए उसको मानकर नहीं उसको जानकर अपने जीवन में पालन करते हुए मोक्ष के द्वार के तरफ अग्रसर हुए फिर डर किया मां कह रही है चार बातें माँ कह रही है दीक्षा के बाद बाबा खूब कोरे ठाकुर के डकबे अंतर से ठाकुर को पुकारना साधंग तो हसबे स्वाद स... जितना हो सके सत्संग में बैठना नाम गुणगान कर बे जितना हो सके फिर कह रहे बॉय की बाबा से सामित तो रोई लोम मैं तो हूँ ही अध्यात्म के राज्य में मोक्ष दायिनी मोक्ष पदायिनी मोक्ष की चाबी काटे जिनके हाथ में है माँ वो तो है ही माँ कह रही की डर क्या बेटा अंत मैं हूँ ही इन्हीं शब्दों के साथ उनसे आंतरिक प्रार्थना करते हुए कि हमारा सबका जीवन सार्थक हो इसी जीवन में हम सब पहुंचे विद्या लेता बहुत देर ले लिया तो मैंने समाधान